उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम अपना राज पंचायती राज रियासत बहुत मजा आएगा आज तुम्हें पूरी जानकारी मिलेगी आज हमें पंचायत के बारे में पता लगेगा हां अरे, अरे वो देखो हरिया भैया अरे हां वो देखो बसंती दीदी ले बैठी हैं और हम लोग तो आ गए तो मुखिया काका कहां हैं अरे मुखिया काका भी आ जाएंगे पहले ये बताओ तुम्हें पता है ना हमने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है के लिए आज हमें मुखिया काका पंचायत के बारे में जानकारी देंगे नी, नी, नी। नी, नी। अरे अरे वो देखो हमारे मुखिया जी भी नी, नी। आ गए अरे अरे मुखिया जी आइए आइए सब लोग बस आपकी राह देख रहे थे हां नमस्कार नमस्कार मुखिया जी आ हां हरिया भाई आज तो तुमने बहुत सारे बच्चे इकट्ठे किए हैं हां जी और मुखिया जी ये सब आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं हां किस बारे में भाई ये तो बताओ अरे आपकी पंचायत के बारे में इसीलिए हमने सब बच्चों को इकट्ठा किया है ये क्यों बच्चों हां और सुनो जी तुम भी जरा ध्यान से सुनना पूरी बातें हां मैं ध्यान से सुनूंगा तभी तो तुझे समझाऊंगा ना क्या हेलो आज का दिन पंचायत के नाम और आज की शाम सब बच्चों के नाम मुखिया काका अब आप हमें जल्दी से पंचायत के बारे में बताइए जी हां हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो भी बताऊंगा लेकिन पहले ये तो बताओ कि हमारे देश में गांव कितने हैं मैं बताता हूं गांव गांव हां 1 2 3 4 5 तो ना बड़ा देश है और तुम गांव उंगली पर गिन रहे हो ऐसे गिनाओगे तो सुबह हो जाएगी तो फिर आप ही बताइए ना मुखिया काका जी करीब 6 लाख गांव हैं भारत में बाप और देश की आबादी का 2 तिहाई हिस्सा गांव में ही रहता है यानी 100 करोड़ में 66 करोड़ लोग गांव में ही रहते हैं सिर्फ 23 करोड़ लोग ही शहर में रहते हैं हम्म बिल्कुल ठीक कहा हरिया तुमने बिल्कुल ठीक कहा मुख्यमंत्री जी हु? अब आप हमें पंचायत के बारे में बताएं हां हां हां पंचायत के बारे में बच्चों बताता हूं बताता हूं जरा सब्र करो लगता है आज ही सब कुछ जान कर रहोगे बच्चे हैं नए जमाने के बच्चे हां और नहीं चाहते हैं रहना कच्चे <laughs> अच्छा तो बच्चो अच्छा सुनों, सुनों, सुनों बच्चों सुनो सुनो सुनो हां देखो हमारे देश में पंचायत प्रथा तो सदियों से रही है जी जी पहले गांव के लोग अपने में से पांच व्यक्ति चुनकर पंचायत बना लेते थे जिसे सब पंच परमेश्वर कहते थे लेकिन इस पंचायत को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिला हुआ था पहली बार गांधी जी ने आवाज उठाई कि पंचायतों को विशेष अधिकारों के साथ-साथ ही गांव के विकास की जिम्मेदारी भी सौंपी जाए ऐसा फिर क्या हुआ मुखिया जी? जी जी जी हां इसके बाद 1993 में सरकार ने पंचायती राज प्रणाली को संविधानिक मान्यता दी इसके लिए हमारे संविधान में 73वां संशोधन करके एक नया कानून बनाया गया अच्छा लेकिन मुखिया काका पंचायत के चुनाव किस तरह होते हैं हां जी देखो बच्चों देखो देखो सुनो जरा हां पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों पर आधारित होती है अच्छा हां पहली ग्राम पंचायत जी फिर पंचायत समिति और तीसरी जिला पंचायत या जिला परिषद अच्छा ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के लोग ही करते हैं अच्छा हरिया हां तुम यह तो बताओ ग्राम सभा किसे कहते हैं जी वो वो ग्र, ग्राम ग्राम सभा के जी जिसमें गांव के सभी लोग हों ठीक ठीक पर देखो हरिया तुम्हारा जवाब अधूरा है हां गांव के वयस्क नागरिकों यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जाती है हां ग्राम पंचायत के चुनाव द्वारा सरपंच और बाकी सदस्यों का चुनाव होता है सदस्यों की संख्या 5 से लेकर 11 तक हो सकती है बच्चों अच्छा मुखिया जी जरा एक बात तो बताइए हम महिलाओं के लिए भी कोई सीट विद इसमें है या नहीं हां उह अरे बसंती ओ बसंती तुझे तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है जी तुम चुप रहो जी अरे बसंती जी पंचायत राज में तो महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए तीनों स्तरों पर विशेष व्यवस्था है अच्छा यानी ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद में अरे वाह मुखिया जी वाह बा, कैसी बात बताई आपने मैंने कहा जी सुना तुमने कुछ कान खुले हैं या है खुले हैं खुले हैं खुले हैं क्यों हल्ला कर रही है अरे? बेबी पंचायत की सदस्य बन सकती क्यों नहीं पर तू अगर सदस्य बन गई तो भैया मेरे साथ अब मजदूरी कौन करेगा पेट भी तो पालना है कि नहीं घबराते क्यों हो फिर तो मैं ये दोनों ही काम करूंगी पंचायत भी और मजदूरी भी हां पंचायत क्या-क्या करती है मुखिया काका हां देखो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सरकार ने पंचायतों को ढेर सारे अधिकारों के साथ ही विकास कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी है अच्छा जैसे सड़क बनाना स्कूल खुलवाना वृक्षारोपण स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यक्रम चलाना चिकित्सा व्यवस्था करना अच्छा गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना इत्यादि इत्यादि सर जी इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता होगा हां ये पैसा आता कहां से है हां देखो भाई पैसा तो बहुत खर्च होता ही है हां पंचायतों की समय-समय पर बैठकें होती हैं जिनमें गांव की जरूरतों पर बातचीत होती है फिर योजना बनाकर सरकार को भेजी जाती है और सरकार पैसे को सीधे पंचायतों को भेज देती है वो क्या काका क्या पंचायत हम लोगों के लिए गांव में एक पुस्तकालय और खेलकूद का मैदान भी बनवा सकती है हां बताइए वो क्यों नहीं बनवा सकती है और इस काम में तो गांव के बाकी के लोग भी मदद करेंगे ऐसे कुछ मदद करनी भी चाहिए ढेर सारी किताबें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो कितना ज्ञान मिलेगा हम सब लोगों को जी मैंने सुना है कि पंचायत झगड़े भी सुलझाती है और दंड भी देती है देखो भाई पंचायत में अगर मिल बैठकर लोग कोई झगड़ा सुलझा लें तो ये तो अच्छा ही है बिल्कुल अच्छा है पर किसी अपराध पर दंड या जुर्माना देना तो अदालत के ही कार्यक्षेत्र में आता है आ, और पंचायत तो एक परिवार है जहां सब लोग मिलकर गांव की समस्याओं पर बातचीत करते हैं और गांव वालों की भलाई के लिए योजना बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहती हो बसंती अब जैसे राजकाज चलाने के लिए केंद्र में संसद है राज्यों में विधानसभा है वैसे ही गांव में पंचायत है क्यों मुखिया जी ठीक कहा ना मैंने बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा अरे भाई तुम दोनों अब बहुत समझदार हो गए हो मुखिया जी सो तो मैं हूं ही अरे अरे मैं भी तो हूं ओहो लेकिन मुझसे कुछ कम हां क्या बोला देखा भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं अगर होता तो अपना काम और अच्छी तरह कर पाता आ, है। लेकिन बच्चों जी अपने बच्चों को मैं स्कूल जरूर भेजता हूं ताकि वो तो पढ़ लिख लें और अपना काम बहुत-बहुत अच्छी तरह करें हां तो बच्चों इसी बात पर मुखिया जी के लिए हो जाए जोरदार ताली अपना राज पंचायती राज अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख विजय शर्मा कलाकार सुरेश शास्त्री दिनेश वर्मा गीता वर्मा गौरी वर्मा अनन्या तथा रसज्ञ ध्वनिंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और अपशा सिद्दीकी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति Ajit Horo